श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 29 गृहस्थ और कर्मयोग मंदिर में भवतारिणी राधा कांत और द्वादश शिवों की पूजा समाप्त हो गई अब उनकी भोग आरती के बाजे बज रहे हैं चैत का महीना दोपहर का समय है अभी अभी ज्वार का चढ़ना आरंभ हुआ है दक्षिण की ओर से बड़े जोरों की हवा चल रही है ऊत सलिला भागीरथी भागी अभी अभी उत्तर वाहनी हुई है श्री राम कृष्ण भोजन के बाद कमरे में विश्राम कर रहे हैं राखाल बसीरहाट में रहते हैं वहाँ गर्मी के दिनों में पानी के अभाव से लोगों को बड़ा कष्ट होता है श्री राम कृष्ण मणिलाल से देखो राखाल कहता था उसके देश में लोगों को पानी बिना बड़ा कष्ट होता है तुम वहाँ एक तालाब क्यों नहीं खुदवा देते जिससे लोगों का कितना उपकार होगा हंसते हुए तुम्हारे पास तो बहुत रुपये हैं इतने रुपये रख कर क्या करोगे वैसे सुना है तेली लोग बड़े हिसाबी होते हैं श्री राम कृष्ण के साथ दूसरे भक्त भी हंस पड़े मणिलाल कलकत्ते के सिंदुरिया पट्टी में रहते हैं सिंदुरिया पट्टी के ब्रह्म समाज का अधिवेशन उन्हीं के यहाँ होता है ब्राह्म समाज के वार्षिक उत्सव में वे बहुत से लोगों को आमंत्रित करते हैं श्री रामकृष्ण को भी आमंत्रण देते हैं वराहनगर में मणिलाल का एक बगीचा है वहाँ वे बहुधा अकेले आया करते हैं और उस समय श्री राम कृष्ण के दर्शन कर जाया करते हैं वे सचमुच बड़े हिसाबी हैं रास्ते भर के लिए किराए की गाड़ी नहीं करते पहले ट्राम में चढ़कर शोभा बाजार तक आते हैं फिर वहाँ से कुछ आदमियों के साथ हिस्से में किराया देकर घोड़ा गाड़ी पर चढ़ कर नगर आते हैं परंतु रुपये की कमी नहीं है कुछ साल बाद गरीब विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक ही किस्त में पच्चीस हजार रुपये देने का बंदोबस्त कर दिया था मणिलल चुप बैठे रहे कुछ देर इधर उधर की बातें करके बोले महाराज आप तालाब खुदवाने की बात कह रहे थे उतना कहने से ही तो काम हो जाता ऊपर से तैली तमोली कहने की क्या जरूरत थी श्री रामकृष्ण कोई कोई भक्ति मुख भक्त मुख दबा हंस रहे हैं मुस्करा भी रहे हैं